अशुक्ल कृष्णा संन्यासी नाम क्षीण क्लेशान चर्म देहा कर्म वाले कौन होते हैं सन्यासी लोग होते हैं कर दिया सर्वन्यास कर दिया वो जो सन्यासी है वो होता है क्यों उनके अंदर ऐसा है क्योंकि क्षीण क्लेशान उन्होंने दग्ध बीज गल्प कर दिया समस्त क्लेशों को क्षीण क्लेश वाले हैं पर ऐसा सन्यासी जिसका क्षीण क्लेश हो लेकिन अभी पूर्णतया छीनना हो ऐसा भी नहीं लेना कुछ कुछ बचा हो ऐसा नहीं इसलिए और एक विशेषण दे दिया चरम देहाना मिति जिनके लिए यह शरीर ही अंतिम शरीर है अर्थात मोक्ष पक्का है गारंटी है उनको मोक्ष उनके लिए आरक्षित है वे मोक्ष के लिए नहीं है अब मोक्ष उनके लिए आरक्षित हो गया है निश्चित रूप मिलने वाला है ऐसे जो अंतिम शरीर वाला जिनके क्षीर क्लेश पूर्णतया हो चुका है आते वो परम परम वैराग्य को प्राप्त हुए सन्यासी जो होते हैं वो लोग ही अशुक्ल अकृष्ट कर्म वाले होते हैं तथा उनमें भी योगी के अंदर अशुक्ल और अकृष्ट क्यों कह रहे हो आप अकर्म सीधे कह देते कोई कर्म नहीं ऐसे क्यों नहीं कहते हो कहते तुक्लम योगी ने फल संसा योगियों के अंदर वह ताद शिव में अशुक्ल कर्म इसलिए माने जा गई क्यूँकी वो फल को ही त्याग कर चुके हैं और आकृष्ण क्यों मानते हो योगी में अकृष अनुपाधनाथ निषिद्ध कर्म को भी उन्होंने त्याग दिया है विहित निषिद्ध काम सकल कर्मों को त्याग देने के कारण से वो अकर्मा को ही अशुक्ल कृष्ण कह जाता है कितरे शांत तो ताल चर्मदेही योगी को छोड़कर जितने भी संसार में जीव जंतु हैं ये सभी के सभी के अंदर पूर्व मेव त्रिविदम पूर्व तीन प्रकार के जो होता है केवल शुक्ल केवल कृष्ण अथवा शुक्ल कृष्ण मिश्रित तो वे ही होते हैं ठीक है प्रासंगिक एक बात विचार करने जा रहे है चरमदेही नाम कह दिया ना आपने गड़बड़ हो गया चरमदेहा नाम कह नहीं शंका उठा इसका मतलब बीच बहुत सारे शरीर मिलते रहते हैं चरम दे है ना चरम का मतलब कि पूरे बहुत है ये अंत है ये पूर्व जब बहुत होता होगा उस समय में हमें शंका होता है मान लो एक जन्म आपका मनुष्य का मिला था कभी और उसके बाद आपने वहां कुछ कुकर्म कर डाला जिसके ब्रह्म हत्या कुछ कर दिया जिसके अनेको पापियों में जाना पड़ा फिर आप मनुष्य हो गए तो आपको यहाँ की सारी वासना कैसी जग गई आप मनुष्य से व्यवहार कैसे करने लग गए आप जब बंदर बने होंगे तो बंदर की वासना क्यों नहीं जगी आपने अंदर हैं आप उछलते कूदते पेड़ से पेड़ क्यों नहीं किए इसे या बिल्ली बने होंगे म्या म्या करते बोलते क्यों है आप वो वासरे क्यों नहीं जग रहे हैं अत्यंत व्यवधान हो जाए जाति देश काल सबसे व्यवधान होने के बावजूद भी जो योनि मिलता है आपको उस योनि के सारी वासन जन्म से स्वतः ही जागृत रहता है ऐसे क्यों शंका चर्म देहा नाम सुनने के बाद अंतर्वर्ती देहों को लेकर शंका उत्पन्न होता है प्रसंगात वास्नाव्यक्त कर्मा भी कारण तत अगुणा नभिव्यक्तिर वासना तथा कर्मवशादेव तद विपाक अनुगुणा नाम कर्म के विपाक उनसे अर्थ कृष्ण शुक्ल और शुक्ल कृष्ण इन तीनों को लेना यहाँ उन्हीं लोगों की बात चल रही है त्रिविध वाले जो कर्म होते हैं तो उन कर्म वालों से क्या होता था त्रिविध कर्मणा तथ्य पाकानुगुणा नाम कर्मों के फल के अनुरूप ही क्या हो रहा है वासना नाम अभिव्यक्ति वासनाओं की अभिव्यक्ति तथा इतना त्रिविधा कर्मणा तथा लेना कर्म तद विपागुणा यज्जा कर्म यो विपाक तुगुण यकुशीरते व्यक्ति मान लो पशु शरीर मिला बंदर का मिला कुत्ता का मिला आदमी का मिला जो भी मिला यज्ञात कर्मण शुक्ल जाति कर्म है तो देवता यू ने बताया था कृष्ण जाति कर्म है असुरयों ने बताया था शुक्ल में समान है या मिश्रित है वहां मनुष्यों ने बताया इसलिए यजाती से कर्मणा, मनुष्य शुक्ल जाती से कर्मण कृष्ण जाति से कर्मण व शुक्ल कृष्ण कर्मणो वो विका जिसका जैसा फल है देवियोनी मनुष्योनी अथवा अन्योनी असुरयोनी तस्गुणा यहाँ वासना तत्त योन्यो के अनुरूप जो वासनाएं है कर्म विपाक का मनुष्य होते कर्म विपाक में विद्यमान रहते हैं सोए हुए रहते हैं वासनाओं तो आसामेव उओं की देवभाव में पहुंचने के बाद वहां पर जाने के बाद या असुरयन का कोई वासना जगता नहीं मनुष्योनी जब प्राप्त कर जाते हैं जाप का ऐसा कर्म था शुक्ल कृष्ण मिश्रात्मक जिसके उससे आपको क्या मिला शरीर जब मिल गया तब यहाँ आने के बाद आपको देव योनी की वासनाएं या अन्य पास की वासनाएं कभी नहीं जगते असर तो थोड़ा बहुत रहता है वो बात अलग है लेकिन जब पूर्ण रूपेण उसके जैसे तो करेंगे नहीं कोई कोई सिंह जैसे होता है हमेशा दादा क्रोध में रहता है जो तो काट के खाने को लगता है इतना तो है ना आदमी को चबा जाएगा सीधे कच्चा ऐसे तो नहीं कुछ कुछ वो असर रहते हैं वासना क्रोध आदि जो है पार्शवी वृत्ति तो मिटती नहीं है इसलिए मनुष्य तो दुर्लभ का मनुष्य शरीर मिलने के बाद मनुष्यत्व तो जो है अत्य दुर्लभ है क्योंकि वह पशु वृत्तियां पशु की वासना किंचित किंचित असर करके जो है उसके अंदर बना रहता है इधर कभी कभी कुछ कुछ ऐसे करते भी है हाँ। कईयों को देखा जाता है उन लोगों के अंदर पार्शवी वृत्ति स्पष्ट दिखाई देता है बिल्कुल वैसे करेंगे उनका बोल चाल व्यवहार सब वैसे लगता है बस कई तो ये ट्रेंड तो सब्जी बना दिए व्याकरण में तो कहीं तो स्त्रियों के जैसे ही व्यवहार होता है उनका चलना फिर बोलना चालना हंसना सब कुछ औरत ट्रेंड बोलते हैं ना नपुंसक नहीं है पुरुष ये मत समझे नपुंसक नहीं है हम जानते तुम यही बोलोगे इसे पहले बता नपुंसक नहीं है स्त्री जैसे बोलता ऐसा होते चाल तो, तो क्या करेगा संस्कार है ना कोई जग गया उसमें बेचारे का जैसे <laughs> आता है ना एक बार गिदड़ था गिदड़ जो है डर के गांव में गया तो लोगों ने भगाया उसको भागा भागते, भागते भागते भागते जो है वो पहुंच गया ऐसी जगह पर जहाँ नील रंग का पेंट था गिर पड़ा, और नील रंग चढ़ गया उसके शरीर में वहां से बिच बच करके भागे आया वो जंगल जंगल में आया तो सारे जानवर देखने लगे बड़ा <laughs> भी बड़ा विचित्र जानवर नया अब उसने भी मौका का लाभ उठाते कह देव हमको भगवान ने भेजा है आप लोग राजा बना रहे आप लोग मेरे प्रजा हो राजा करके मानो बोला और सबने कहा ठीक है महाराज तो भगवान ने भेजा है विशेष रंग वाला, नीले रंग वाला स्पेशल जानवर तो आप ही हमारे राजा हैं और सिंह भी चमचागिरी कर लेना जंगल का राजा वो भी आगे पीछे घूम रहा है महाराज महाराज तो हुआ क्या की लोगो ने उनसे पूछा महाराज आपके जन्म तारीख बताओ आने पर बताऊंगा विनाश काली विपरीत बुद्धि एक दिन उसे बोल पड़ा मेरा मुख्य तारीख जन्मदिवस है तो सारे पोष इकट्ठे हुए राजा का जन्मदिवस मनाएंगे और वैसे गीदड़ भी आए दुनिया जितने और थे जंगल में सभी अपने अपने गाना गाने लगे अच्छा गिदड़ गाने लगे और तो खुद भी गाने लगा तब तो लोगों समझ में अरे ये गीदड़े मारा सब पकड़ लिया पीटने तो मार खाने के बाघा वहां से और बाघ नदी में जैसे डुबकी लाए सारा रंग चला गया तब तो समझ में लोगों के गीदड़ गद्दी में बैठने से थोड़ा गिदाना छूट गया गद्दी तो बैठने से क्या होगा तो तो हो? कुत्ते का संस्कार छूटा नहीं बेचारे तो। कुत्ते तो कौन क्या कर दैव कर्म विपक्ष मानव आ गया ना दैव कर्म आपके जीवन शुभ लो दैव कर्म कौन देवता की योनी की प्राप्ति करनी योग्य जो कर्म होता है शुक्ल कर्म बताया वो कर्म जो विपाक फल देने लगता है और आपको देव शरीर जब मिल गया तब नारक मनुष्य वासना अभिव्यक्ति निमित्तम नहीं नक्ति तब जो है नरक योनि तिरंग योनी, योनी मनुष्योनी आदिओं में जो वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है उन वासनाओं के अभिव्यक्ति का निमित्त होता कर्म वहां नहीं रहता देव योनी में कितु देवानुगुणाए से वासना दैव योनि के अनुकूल सारी वासनाएं उसके अंदर जागते हैं नारे मनुष्य है समान चर्चा इसी प्रकार से आप नार की में जाओगे वहाँ के कर्म के अनुसार कृष्ण कर्मानुसारेना वहाँ के वासना ही केवल वा जगेगी उसके अनुरूप वासना जगते हैं मनुष्य देवतादी की वासना नहीं जगते क्षत्रियम योनि में चले जाओगे वहाँ वैसी वासनाएं होगी मनुष्य में जाओगे तो मनुष्य के अनुकूल वासनाएं होते हैं जिस योनि में जाओ वहाँ के कर्म के अनुरूप ही आपको वहाँ के वासनाएं जागृत होते हैं अतः जब चरम देह में योगी चला जाता है वहाँ का कर्म क्या रहेगा अशुक्ला कृष्ण इसे उसके अनुरूप ही वासना उसको जागृत होगा उसके अनुरूप वासना क्या होता है समाधि वासना समाधि वासना के जागृत होने के कारण सदा समाधि में रहता हुआ मोक्ष की ओर चला जाता है इस तरह से पूर्वान्वे कर लेना इसलिए ये वासनाएं जागने के पीछे जो उसको और स्पष्ट करते सूत्र ला रहे हैं ननु नरभोग वासना देवत्ता है जन्म सहस्र व्यवधान अंतरम अव्यवहित में तो कोई बात नहीं लेकिन हजारों व्यवधान हो जाए हजारों योनि पीछे पार कर गए जाति कृत व्यवधान हो गया देश कृत व्यवधान हो जाए या काल कृत्यवधान हो जाए तो क्या कर? कोई यहाँ हिंदू है है इन अंदर से कोई कांडी है उसकी जग गई भोग की और भौतिकवाद की जन्म अमेरिका में हो गया, हो गया। और वो कि यहाँ को वासना करेगा कुछ काम वहां भी पूजा लगा देगा उसकी नहीं लगाएगा कर्मकांड में नहीं लगाएगा उसको बिल्कुल नहीं लगाएगा जो भोग की वासना थी भोगवाद की जो वासना थी को वहां मिला है तो उस कर्म के अनुरूप उसको फल मिलेगा भले यहां कृतवास कारण से उसके अंदर वैराग्य का बल है उसको वो वहां मदद करेंगे जल्दी ही उसको उससे वैराग्य हो जाएगा इसलिए विदेशी आते हैं ना सब ऐसे ही लोगों में आपके लोगों में विदेशी पा जाओ फिर आ जाते है। <laughs> <laughs> फिर फिर हैं है फिर यहाँ फिर संन्यास लेते क्या यहाँ सन्यासी रहते वक्त अमेरिका का स्वप्न देख देते जन्म ले लिए इसीलिए जन्म ले लिए तो फिर यार है ना गंगा किनारे पे ले, अब यहाँ गंगा जी याद आती है वहाँ पर, जाती, तो फिर वहां से छोड़ के पड़ता ये देशी विदेशी बनने के चक्कर में पड़े रह जाते इसलिए कोई भी संकल्प करना नहीं चाहिए इसलिए घर जान वैराग से बात कर रहे है तो ये वासना फिर चकती है बारम तंग करते रहता ये जाति देश काल व्यवहिता नाम अपरियम स्मृति संस्कार और एक रूपत्वा कृत हो चाहे देश कृत्यवधान हो चाहे काल कृतव्यवधान हो जाति देश काल व्यवहिता नाम फिर भी क्या होगा स्मृति और संस्कार का पौर्वापरिता नरन्तरता बनी रहेगी क्यों एक रूपत्वा स्मृति और संस्कार की एक रूपता होने के कारण जाति जातीकृत व्यवधान हो जाए चाहे देशकृत व्यवधान हो चाहे काल कालकृत व्यवधान हो जाने पर भी वासनाएं अव्यवहित की भांति जागृत हो जाती अव्यवहित के समान जागृत हो जाएगा ऐसे लगता है कि बस पूर्व जन्म में यही थे आपको भी यही लग रहा है ना आपको लगता है नहीं जन्म सा मनुष्य ही थे वैसे लग रहा है लेकिन क्या पता पूरे जन्म क्या थे आप औरंगजेब ने ही सोचा था ना कि जन्मों से मैं, तो मैं जैसे और जन्म लिया अभिमान थी लेकिन जब वो ओंकारेश्वर धर्मेश्वर महदिर में गया और वहां देखा पता पिछड़ा जरा गा था बड़ा गुस्सा आया उसको तोड़ फोड़ कर दिया मंदिर को मंदिर को तोड़ने से तेरा पूर्वजन बदल जाएगा क्या जो था तो था ही अकल भी तो वैसे ही थी इसलिए, अकल कहां सही थी तो इसलिए कहते कि देखो कि ये जो है ना पूर्वजन पूर में क्या था ये जो है उसका इस संबंध से ऐसा लगता है कि आप पूर्व में भी मनुष्य थे लेकिन आनंद स्मृति और संस्कार किस तरह की है परस्पर संबंध एक तृपता इस तरह की है आपको पता ही नहीं चलता कि पूर्व में आप क्या थे क्या। और आगे क्या होंगे पता नहीं एक गारंटी नहीं आप मनुष्य पढ़ रहे वेदांत पढ़ रहे योग पढ़ रहे योगाभ्यास कर करेंगे वेदांत तो अभ्यास करेंगे तो अगला जन्म फिर यही मिलेगा कोई भरोसा नहीं है इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि क्या पता अभी जो शेष जिंदगी में और कितने पापड़ बेलते वक्त तो कहीं फिसल जाए तो भरोसा है क्या कोई भरोसा नहीं कोई और वासना जगा दोगे कोई और चीजें देख लिया कोई और चीज का संस्पर्श हो गया कोई और संग बन गया उसके कारण तो और संस्कार बन जाएंगे और दूसरी बात वास जग जाए अंतकाल गड़बड़ा जाए तो, तो सारा काम खराब हो जाता है एफडी साथ में फिर एफडी कोई काम का नहीं होगा जिस बहुत सारे मात एफडी करके मर जाते हैं अपने काम के तरह तो रहा नहीं होगा ना हमको लाश के काम में आए ना खाने में काम है न किसी के बला का काम सरकार खा गया तो से भी हो जाएगा सारा जाएगा सारा आपका पढ़े रह अंतिम समय खराब तरह महात्मा की कहानी वे महात्मा वेशानी तो वो महात्मा इसे तब तक नहीं बोला मैं महात्मा हूँ बार बार वेश्या पूछती रही आप तो पूरे शहर के सर्वश्रेष्ठ महात्मा है जिसका कृपया हमारे घर में पधारिये चरण रखिए तो उसने कहा जब देख के बस सोच के समझ के बताऊंगा तेरे को मैं महात्मा हूं या नहीं कह रही है दुनिया मान रही हूं बात अलग है इन समय आने पर हम तुमको जवाब देंगे टालते टाल उसने मरने के चार घड़ी पहले उसको बुलाकर बोला तुमने जो पूछा था ना उसके जवाब में दे रहा हूं महात्मा था अब भी हूं और तो आगे चार घड़ी जो बाकी है उससे भी बना रहूंगा अब फिसलने का डर नहीं है क्यों शरीर वैसे मरण दशा में है तो आने तक गारंटी नहीं दिया मैं महात्मा हूँ चिल्लाता है गुस्सा कर दो, करके सुना दो ये करो वो करो सम्मान करो आसन लगाओ मेरे लिए बड़ा हल्ला करेगा वो तो कहते हैं माँ मर ने तक वो नहीं कहा कि मैं महात्मा हूँ पता नहीं कब फसल जाए कब क्या हो जाए क्या प्रारब्ध कर्म में लिखा पड़ा है किसको मालूम इसीलिए सतर्क रहना तो आमरण इसलिए आ सत्य कालम निरंतर वेदांत चिंता शास्त्र कार ने इसलिए कहा है आ है, और इसी प्रकार आमृत कालम पर्यत वेदांत आदि के स्वाध्याय में लगे रहना चाहिए कुछ न कुछ साधना में लगे रहो कहीं भी सांसारिक वस्तु सांसारिक व्यवहार में ज्यादा नहीं जाना जाएगा तो जरूर फिसल वहां तो नवद्वारे पूरे दे ही नव द्वार के लिए अंदर जाने के लिए एक ही द्वार है समस्या तो ये है ब्रह्म को पाने की एक ही गुफा है हृदय गुफा बस एक ही द्वार है वहां और बाहर निकलने के लिए तो नौ द्वार दे दिया है समझ लो है? कबीर तो कहा नौमन तेल लगाए चिंटी चढ़े पहाड़ पर नौमन तेल लगाए ऊंट बगल लटकाए पीठ पर चढ़े ऊंट बगल लटकाए चिंटी चढ़े पहाड़ पर, पर नौमन तेल लगाए चिंटी कौन है जीवात्मा? ये मोक्ष साधना रूपी पहाड़ी मार्ग पर चल रहा है इसके नौमन तेल लगा कर नौ रास्ते है जिसे मन तेल के ऊपर फिसलने के समान फिसलने के रास्ते और है क्या इसके साथ हाथी चढ़े पीठ पर अहंकार इतना ज्यादा है हाथी के समान महान है और वासना इतनी लंबी चौड़ी तो ऊंट बगल लटका है। बगल ऊंट लटका रखता है दुनिया भर वासना लेके चल रहा है और फिर भी चिंती चढ़े पहाड़ पर नौ लगा कबीरा की बातें बहुत गजब है कई बातें जब कहा है ना बड़े साधकों के लिए आवश्यक बात कहा है इसलिए साधक को सतर्क सदारा ना चाहिए पता नहीं चलता है कौन सी संस्कार कब जग जाए कौन सी वासना कब जग जाए किस तरह से आपको नीचे की ओर ले जाता है कुछ पता नहीं इसलिए तीसरे कहते साधुओं की खिला में रहना अकेले रहने की कोशिश करोगे खतरा ही खतरा है जितना अकेले में जाओ उतना खतरा साधु के संग का भी सही साधु साधु नहीं <laughs> <laughs> और सुल्फा वाले साधु के साथ रहेगा तो भी वही करेगा और क्या करेगा तो ही कराएगा जैसा संग वैसा रंग होएगा? इसलिए यहां कहते जाति देश काल सेवधान होने पर भी स्मृति और संस्कार के एक रूप होने के नाते आनंत जैसा हो जाता श विपाकोदय बिल्ली बनने का कोई ऐसा कर्म का फल उदय हो गया को बिल्ली को मार्जर बिड़ा को स्व्यंज कांचना भी व्यक्त स यदि जाति शतें दूर देश तल शन व्यवहित स्व व्यंज कांचन हो गया स्व मैं वही बिल्ली का शरीर की प्राप्ति का व्यंजक जो अंजन कारण है उनके जागृत होने पर अभिव्यक्त होने पर स यदि वह यदि शरीर जाती जाति में क्या है अन्य अन्य जातियों में जन्म ले लेकर के अंत बिल्ली बन रहा है में कुत्ता बिल्ली वो कुत्ता बनाता चूहा बनाता फिर क्या क्या बनाता सैकड़ों जातियों को पार चौरासी लाख योनी में से कितनी योनी पार कराता मालूम नहीं उतनी योगदान के बाद दोबारा बिल्ली बना है दोबारा बिल्ली बन गया कहीं कहा ना कहा पता नहीं कहाँ की कथा है लोग बताते हैं अब कहा सच्चा हमें तो मिला नहीं कहीं वो प्रमाण रूपे नथाकारों से सुना हुआ गप भी हो सकता है इसलिए लिए अब प्रामाणिक तो गप्पी मानी जाती है लेकिन अच्छा है समझने के लिए मैंने कहा कि एक बार रुक्मिणी आई जब कृष्ण बड़ा जोर से हंसे हसे तो रुक्मिनी को बड़ा लगा की क्यों हंसी आ जाए बड़ा ढंग से, से हंस पड़े हंसी हंसी में बहुत फर्क होता है समझते थे आदमी तो कैसे हंस रहा है हंसी थी तो वो अपने सोच शायद मेरा वस्त्र आभूषण के गड़बड़ होगा उसी सब ठीक ठाक कर लिया और तब भी से वो फिर हंस रहे फिर हंस रहे धीरे आके पूछ बात क्या है अब क्यों आजिता है इस तरह से हंस रहे हैं अरे देखो एह देखो उसको दिख के मैं हस रहा नीचे चिंतिया का पीछे चिंती भाग रहा क्या है तो ये चौदह बार इंद्र रह गया इतना देव भोग किया है फिर भी चीटी कर को काने का इंद्र बने नहीं मिलता एक तो चाहते है और दूसरा ये भी कहना चाहते है कि भोग का को कोई अंत नहीं है वासना जब जाती चींटी बन गया तो यानी कि इंद्र देवता की वासना जग्रत हो जाएगी है? तो तब भी वो वही हाल में रहता है वो जो काम है उसको करना वही करेगा इसलिए कहते हैं जाति शतेनवा, दूर देश शते दूर देश में पैदा हो गया दूसरे दूसरे में कल्प शनवा कल्प के बाद जन्म ले रहा है ये पहले कहा ना शत मनवंतराणी जैसे सहस्त्र मनवंतराणी लक्ष्म मनवंतराणी वगैरह कल्पांतर तक भी जन्म लेने वाले होते हैं ऐसा प्रकृति लेकर में पड़ा हुआ है कल्पांतर में जन्म लेगा वो कल्प व्यवहित तो पुनः स्व्यंजकांजने वो दिया पुनः उस बिल्ली के शरीर का अभिव्यंजक जो कारणीभूतावासना कर्म यदि वो जग जाता है तो द्रावित्य पूर्वानुभूत वृषदंश विपाक संस्कृत वासना उपादाय झटि देर नहीं लगता क्षण में उस गर्भ में पहुंचते बराबर पूर्वानुभूत वृषदंश का कर्म फल है उसके सारे संस्कार और उसके अनुरूप वासनाएं झटीती लेकर के वो अभिव्यक्त हो जाता है जो उठते जन्म लेते ही उसकी बिल्ली के सारी वासना दिखती उसके अंदर अंतर का विद्यमान विभिन्न जो शरीरों का किंचित तो विष मात्र व्यवहार नहीं है सभी का दूध पीने की तरीका अलग होती है ना माँ का अलग अलग तरीके से पिया जाता है दूसरे के वासना आ जाएगी दूसरे के पीने जाएगा तो पी नहीं पाएगा मुश्किल होगा जिंदा कैसे रहेगा वो तो विषय भगवान ने उसका ऐसे बना देते हैं सारे उसी के वासना, केवल अभिव्यक्त होता है क्यों? ये तो नाम अपनी आसान सदृशम कर्माजकम नि आनंदरिमे क्योंकि व्यवहित होने के बावजूद भी आसान सदृशम कर्मव्यंजकम उनके जो है ना कर्म अभिव्यंजक निमित समान होता है सदृश होता है इसलिए अनंतता का भान होता है लगता है बस पूर्वजन में भी यही था अब भी वही हूँ पूर्वजन में भी लघु पढ़ा था अब भी पढ़ा इसे जल्दी याद हो गया लगता है हम पता नहीं कितने जन पहले पढ़े थे बीच क्या क्या बनने थे कोई पाप कर्म से लेकिन भगवान की कृपा है बुद्धि संयोग में कहता कहीं किसी किसी को कृपा कर देते भगवान जो है बुद्धि संयोग दे देते है दोबारा जैसे आ जाता है भगवान कृपा से दोबारा उसको सारी जल्दी मिल जाते हैं और कईयों को तो लगता है मिलाई नहीं कभी तो यहाँ लगे रहते जिंदगी पर भी लगो पूरा ढंग से होता नहीं सबका अपना अपना कर्म फल भोग है अब क्या बता सकते हैं कोई व्यवस्था नहीं इस चीज की कोई व्यवस्था नहीं सकते आपको कितना समय हुआ आप लोग हमसे पूछते हो समय के क्यों पूछते हो क्या है वो देखो और बात खत्म हो गई कितनी समय में लगी इसे तुम्हारे पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तुमसे उतरे से तुम भी कर लोगे असंभव है हमसे पहले भी कर सकते हो जो से जल्दी बड़ा हो जाए हो से जिंदी भरना हो तुलना क्यों करते हैं अपनी क्षमता अपने सामर्थ्य को समझो उसके अनुसार तेजी से आगे बढ़ने के प्रयास करो अपनी क्षमता को बढ़ाने के प्रयास करो स्वतः तो हो जाए किसने ने साल में पाया तो किसी ने बारह साल में पाया किसी ने जिंदगी में नहीं पाया है ये तो देखने में संसार विधि फिर है कोई तो आते ही भाग जाते तुरंत। वो आते हैं सोच क्या करंट लगता है भागते हैं छोड़ो प्रणाली ब्राह्मण का काम भजले तू सीधा थोड़े ऐसे ब्राह्मणों का कागज हमारा काम गया राम राम करना तो सब प्रकार के आते जाते देख ही रहे हैं आप इसलिए कहते हैं ये सब चीज ऐसी है कि आनंतरता की भ्रांति है यहाँ पर वास्तव कुतश्च स्मृति कुतः स्मृति संस्कार स्मृति और संस्कार सारी चीजें एक रूप होने के नाते लगता है अव्यवहित ही था यथा अनुभव तथा संस्कार तेज कर्मवास अनुरूप जैसा अनुभव होगा वैसी संस्कार होगी जैसा जैसा संस्कार कैसे होते हैं कर्म जन वासना के अनुरूप होते हैं संस्कार वासना तथा तो स्मृति और जैसी वासना होगी वैसे स्मृति बनेगी इति जाति देश काल विविधे संस्कार स्मृति स्मृतिश्च पुन संस्कार स्मृति संस्कार कर्माशम लाभवशा विज्य चक्र ही फिर क्या होता है व्यवहित होने पर भी संस्कारों से स्मृतियों की स्मृति से फूर्व संस्कार होगा इस प्रकार स्थिति संस्कार कर्माशय लाभ कर्माशयों की वृत्ति लाभ होने के वजह से बारंबार अभिव्यक्त होते हैं अभिभूत होते हैं फिर व्यक्त होते हैं फिर अभिभूत होते हैं चक्र चलते रहता है अतच्च व्यवहिता निमित्त नैमित्त भाव अनुच्छेद इसलिए व्यवहित होने के बावजूद भी इनका परस्पर निमित्त नैमित्त भाव का उच्छेद न होने के कारण से आनन्त में सिद्धम इसलिए परस्पर रहता ही सिद्ध होता है भले जितना भी व्यवधान हो जावे कहते महाराज भले ही वो ऐसा हो लेकिन फिर भी विचार होना है जन्मांतरित तो वासना न संति क्यों जन्मांतर में वह नास्ती चार्वी तो कहेगा शरीर का मरना ही मोक्ष है शरीर का मरना ही मोक्ष है मरणमेव मोक्ष आपने जितना बोला चारवा कहते है सब केवल कल्पना है कोई प्रमाण नहीं हम मानते ही नहीं है तब उसको कहना पड़ता है भाई ऐसे मत हो फिर क्या है वहाँ तासाम नित्यत्वा, तासाम अनादित्यम आशो नित्यत्व अच्छा तो आपके अंदर जो इच्छाएं हैं वह इच्छाएं कैसे हुई यदि पहले जन्म में आपको था ही नहीं मोक्ष पूर्व जन्म था ही नहीं उनके मत में शरीर पैदा होना ही जन्म हुआ उसका मरना है मोक्ष है ऐसा माना जाए जन्मे हुए बच्चे में पूर्वानुभव के बिना भया जी कैसे आ गया मरण भय है यानी उसको आप बच्चे को ऊपर से डालने की कोशिश करो चिल्ला आएगा वो क्यों चल कभी गिरा था क्या पहले मरा था कि गिर गए क्यों हो गया ये पूर्व जब नहीं मानोगे जीने की इच्छा उसके अंदर कैसे हुई अरे मेरे को फेंक कहेंगे तो मैं मरूंगा या कैसे भान हुआ उसको ना पूर्व में देखा है वो ना स्वयं को अनुभव हुआ है ऐसी बहुत सारी बातें हैं जब बच्चे के अंदर आप देख सकते हो जो पूर्वानुभव शुद्ध नहीं है न पूर्व दृष्ट ही है पर वो तो कैसे हो गया और इसके अंदर इच्छाएं जो चीज है किसने नहीं कहा इच्छा करो कहा जाता है क्या भोजन खाने की इच्छा करो खाना पड़ता है बच्चे को दूध पीने की इच्छा करो नहीं वो भूख लगते है अपने इच्छा होती है भूख अपने आप लगती है और अच्छा भी अपने आप होएगा अपने आप प्रवृत्त होता है तो अनेक कुछ इस तरह की हैं जिसके आधार प्रसिद्ध होगा कि पूर्व जन्म था तो मुख्य क्या है आशीष अनाज नित्य मनवासना नाम अपनी अनादत्व इसे वासनाएं भी अनाज सिद्ध हो गए क्योंकि जो आशीष है जो इच्छाएं हैं ये निरंतर चले आ रहे हैं ज्ञान अज्ञान उभय अवस्थाओं में विद्यमान रहता हुआ दिखाई दे रहा है चाहे आप जन्म लिए हुए अभी चाहे पढ़ लिख लिए हैं तो भी नए नए इच्छाएं जगती रहती हैं पूर्व -पूर इच्छाएं पूर्ति होती ही बराबर यह धारा जो चल रहा है इसके नित्यत्व घोषित कर देता है वासना नाम आशीष नित्यत्वात अनादित मनाली बांधते हैं क्योंकि जो है सभी के अंदर दिखाई देता हुआ जो आशीष है नित्यता का भान हो रहा है ये ऐसा आत्माशीर जैसे देख लिया से आरंभ करते हैं आत्माशीर अपने जीने की जो इच्छा है क्या इच्छा है वो मारंभुआ समिति मैं ना हूं ऐसा कभी ना हो मैं सदा बना रू य दृश्य है सभी के अंदर दिखाई देता आलावृद्ध सभी के अंदर सा न स्वाभाविकी वो सब नहीं कह सकते तो वासना के कारण से क्योंकि आत्मा में न जन्म है न मरण है न इच्छा से आएगा स्वाभाविक स्वरूपोति नहीं होगा तस्मात्त मात्र जंतो अनुभूत मरण धर्मकुखानुस्मृति निमित्त मरण त्रास कथम भवे उसमें के नहीं मानी जा सकती है क्योंकि जात मात्र, से मात्र लिया हुआ जो जीव होता है उसका अनुभूत धर्म का अनुभव किया ही नहीं है द्वेश दुख अनुस्मृति निमित्त द्वेश दुख और अनुस्मृति निमित्त तक मरण त्रास है उस जात मात्र शिशु के अंदर कैसे हो सकता है को वो छोटा सा चीन भी देख लो कोई भी कीटाणु भी देख लीजिए उसको मारने के प्रयास करो तो अपने पूरा बचाव करने कोशिश करता है कोई भी चीज हम मारने का प्रयास जैसे करते हैं वो अपने बचाने की पूरी तरीका अपनाने कोशिश करते हैं इसलिए कहते हैं कि देखो ये क्यों हुआ प्रत्येक जंतु में स्वाभाविक नहीं मानी जा सकती है नच तो वस्तु निमित्त में जो स्वाभाविक के लिए होता वह कोई निमित्त उपादान नहीं होनी चाहिए निमित्त नहीं होना चाहिए स्वाभाविक वस्तु के लिए निमित्त के अपेक्षा नहीं होती और ये निमित्त की अपेक्षा अब गिराने लगे तभी ना बोला वो तो क्यों तो निमित्त की अपेक्षा क्यों हुआ इससे सिद्ध होता है कि यह स्वाभाविक वस्तु नहीं क्योंकि जो भी वस्तु स्वाभाविक होता है उसके लिए निमित्त की अपेक्षा नहीं होती है कि नहीं ऐसा कौन है एकमात्र सब एक वस्तु ब्रह्म ही है जिसके लिए कोई निमित्त की पेशा नहीं है बाकी संसार है प्रत्येक क्रिया क्रियाकलाप जो कुछ भी होता है उसमें निमित्त की अपेक्षा है और के स्वभाव को मानो तो बादल चीज है लोक में तो अनेक वस्तुओं को इसका स्वभाव है बोल दिया जाता है ना जैसे अग्नि का उत्तर प्रकाशक है अग्नि का स्वभाव है उसके लिए निमित्त की अपेक्षा नहीं है अभिव्यक्त होने के लिए अपेक्षा है वो एक अलग चीज है लकड़ी चाहिए जलता लकड़ी चाहिए इसे कहते कि देखो निकम वस्तु उपा तो निमित्त उपादत अनादिदात का प्रतिलभ्य पुरुष से भोगय उपावर्त इसे आपको मानना पड़ेगा कि अनादिवासनाओ से युक्त हुआ यह जो जीव है ये क्या करता है अपना कर्म रूप निमित्त के अधीन होकर के कुछ वासनाओं को लेता है और उसके आधार पर यह पुरुष स्व वासना के अनुरूप भोगों की ओर भागता है जिस किसी भी योनी में है उस योनि में रहने वाला वह जीव उस योनि के अनुरूप वासनाओं को लेकर के उन्हीं के अनुरूप भोगों की ओर दौड़ता है नहीं तो चूहा को पकड़ने के लिए बिल्ली क्यों भागे आपको पकड़ने क्यों नहीं आती बिल्ली वासना ऐसी जब सिंह था सिंह हो तो वो आपको पकड़ने बाघ चूह के पीछे थोड़े भागते सिंह है है, तो है, है चूहों के पीछे नहीं भागते तो आदमी गाय इनको पकड़ते वासना ऐसी तो वासना के अनुरूप भी मानना पड़ेगा इसलिए हर एक पुरुष इसी तरह से स्वसासना के अनुरूप है वही कर्म निमित्त निमित्त वशात मैंने कर्म वशात वासना प्रति योनी के अनुरूप वासना को लेकर के उसी के आधार पर वह जीव अपना भोग के लिए उपावृत होता है पूर्व पक्ष में जैन दर्शन होता है चारवाग के जवाब देने लगे तो जैन ही आ गया एक नास्तिक आते ना ऐसे तो क्रम होता है इनका से ठोस नास्तिक था कौन चार वाक उसकी तो जवाब दे दिए ये तुम नहीं कह सकते हो कि पूर्वोत्तर समझ माननी पड़ेगी नहीं तो ज़... जन्म लेते ही बराबर मरणत्र आसादी के लिए जो चीज होता है वह नहीं होना चाहिए वह निमित है निमित्त क्या है वहाँ कर्म है और कर्म इसलिए अनादि माननी पड़ेगी कर्म आदि अनादि है तो कर्म कार्य वासना अनादि वासना अनादि होने से इच्छाएं अनादि इच्छाओं के नित्य होने के नाते सारी व्यवस्था बन जाती है घट प्रासाद संकोच विकास चित्तम कदे जीवात्मा चित्तम से जीवात्मा जैसे जीवात्मा है ना घट प्रासाद के अंतर्वर्ती प्रदीप के समान है संकोच विकास है प्रकाश घड़े में ही रह जाता है उस दीपक निकाल कमरे में डाल दो ओ फैल गया पूरे कमरे में लंबा चौड़ा हो गया प्रकाश वैसे ही जीवात्मा का स्वभाव है वो बिल्ली के शरीर में चला जाता है तो छोटा रहता है आदमी के शरीर में तो फैल गया वो संकोच विकास इलास्टिक जैसे हाथी में चला जाएगा तो और बड़ा हो जाएगा प्रवास स्थिति में आगा तो एकदम छोटा हो जाएगा ये आत्मा बढ़ने घटने वाला जीवात्मा ऐसा कहता है शरीर परिमाण आकार मात्र है न मध्यम परिमाण इसको होते शरीर का जितनी पर लंबा छोटे परिण है उतना लंबा छोटे परिमाण वाला आत्मा मानते हैं वो इति अपरे प्रतिपन्ना तथा अंतरा भाव संसार युक्त और ऐसे मान्य पर लाभ क्या है? व्यवस्था कहते हैं देखो से एक लाभ सबसे बड़ा यह है सर्वव्यापक आत्मा को व्यवस्था नहीं बन पाएगी आप जब मरने के बाद वो लोक में जाने से पहले स्वर्गादियों में बीच में का शरीर मिलता है आतिवाहित शरीर वगैरह, उसी साइज़ वाला आत्मा बन जाएगा लाभ है ना अंतरा यानी अंतराल में होने वाले शरीरों का भावस्थ उनकी सिद्धि हो जाएगी और संसार तो गमनागमन संस्करणम संसारम संसरणम गमनागम अपनी तो परिचिन होता है वही गमनागम वाला होता है जो व्यापक का गमनागमन तो हो नहीं सकता इसलिए जीवात्मा को शरीर परिमाण मानना उचित होता है क्योंकि उसका गमना गमनागम भी बन जाएगा और शरांतरों की प्राप्ति भी सुविधा होगी यहां से निकला दूसरे प्राप्त कर गया वृत्ति रेवस्य पूर्व पक्ष जवाब देते है सम पतंजलि कार कहते हैं वृत्ति को लेकर के जीव भाव आत्मा तो एक है वो व्यापक किंतु वृत्ति को लेकर के परिचिन्नता मानी गई है उस वृत्ति कैसी हुई जो आत्मा का प्रकाश प्रतिम पड़ गया चित्र बुद्धि में उसका प्रतिफलनात्मिक जो वृत्ति है उन वृत्तियों को लेकर के अहंकार होता है और उस अहंकार आप जीव भाव में आ जाते हो अति वृत्ति रेव अस्य विभुना संकोच विकासिनी अस्य विभुना विभु आत्मा का ये जो वृत्तियां है ना वो वृत्ति संकोच विकास वाली होती है आप अभिमान कर रहे हैं इतने में अभिमान कर रहे हैं अभी पांच फुट वाले आपकी सात फुट की होती तो उतनी लंबी चौड़ी शरीर का अभिमान करती कि नहीं करती आप भैंस व्या आप देख रहे हैं था तो उसका शरीर उतनी ही लेके मन में मान लिया मैं भैंस आकार हो गया हूं और भैंस पर उसका अभिमान करने लग गया तो वृत्ति तो फैलाया वो वृत्ति बन गई आपने आपको भैंस मान लिया तो वृत्ति के अधीन ही नहीं सारी व्यवस्था होती है आ, आत्मा को संकोच विकासशाली होना जरूरी नहीं है आचार्य पतंजलि ये पतंजलि का मत है तत् धर्मापेक्ष वृत्तियों में संकोच विकास क्यों हुआ कभी जो है आपकी वृत्ति बिल्ली आकार हो जाए कभी वृत्ति जो मनुष्य हो जाए कभी कोई आकार क्यों हो जाता है का दे है धर्म आदि निमित्ता अपेक्षा वही शुक्ला अशुक्ल शुक्ल कृष्ण धर्मों की अपेक्षा के अपे लेकर के ये सारी व्यवस्था बन जाती है निमित्त द्विविधम उस निमित्त में भी दो प्रकार की एक उत्कृष्ट है निकृष्ट बाह्यम निकृष्टम च मानसं उत्कृष्टम बाह्य क्या है शरीरादि साधना अपेक्षम बाह्यम स्तुति दान अभिवादनादि शरीरादि साधन के होकर के जो बाह्य व्यवहार होता है स्तुति करना दान देना अभिवादन करना इत्यादि भी अच्छे कर्म, कर्म पुण्य ही कर रहे हो, इन्हें सब शरीर आदि चित्त मात्रा और चित्त मात्राधीन कौन है दूसरा आध्यात्मिक है कौन है वो श्रद्धा आध्यात्मिकम श्रद्धा स्वाध्याय वगैरह जमाने से, वो आध्यात्मिक है वो सर्वश्रेष्ठ है इस बात को बताएंगे आगे ओम